नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे तो आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बरका राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे और ये एक डेंटिस्ट है और डेंटिस्ट में भी खास डेंटल इनप्लांट के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें आज उनसे समझने की कोशिश करेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर बरखा जी का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बरखा कैसे हैं आप जी मैं एकदम अच्छी हूँ सर नमस्कार सभी को नमस्कार नमस्कार और उसके साथ हमारे दो तरंग के विनर्स जुड़े हुए हैं विक्रांत राय और इनके साथ में केश श्रीषा भी हमारे साथ जुड़े हैं तो Hello. हम इनको भी सुनेंगे थैंक यू हेलो जी जी तो आइये कार्यक्रम की शुरुआत में मैं चाहूंगा की विक्रांत जी को एक छोटा सा पीस सुनाइये फिर उसके बाद हम लोग डॉक्टर बरका जी से बातें करेंगे तो बरका जी के वेलकम में आप स्वागत में एक छोटा सा पीज जरूर मंगन विक्रम जी जी तो आइए आप लोगों के बीच एक सूफी नसीबा खोल दे मेरा नसीबा खोल, खोल दे मेरा मदद कर मेरी अल्लाह हो नसीबा खोल नसीबा खोल नसीबा खोल ओ नसीबा खोल खो, दे मेरा मदद कर मेरी अल्लाह तू जिनू चंबे देवे e <tries> marzi teri allah ho naseeba kho naseeba ho ho ho naseeba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 नसीबा खोल मेरा मदद कर मत दु अल्लाक यूरा जी आपने जो नसीबा वर्ड गाया कितने तरी, तर, तरीके से गाया आपने अलग अलग तरह से बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर बर्खाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका और अंकुर आप थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए जी. जी मैं एक डेंटल सर्जन मेरा नेटिव प्लेस सर उजुकेशन मेरी डिग्री सर वहाँ यूपी में ही हुई है पिछले अठारह सालों से मैं डेंटल सर्जन के रूप में काम कर रही हूँ और कई मिशनरी संस्थाओं से भी जुड़ी रही हूँ हॉस्पिटल में भी में काम किया है और दो साल मैंने डेंटल कॉलेज में लेक्चरशिप की पोस्ट पे भी काम किया है अभी आफ्टर मैरिज में यहाँ नागपुर में सेटल हूँ तो पंद्रह सालों से और यहाँ पे एक एडवांस डेंटल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ मेरे परिवार में ऐसे तो बहुत सारे लोग है बहुत बड़ा परिवार है पर यहाँ नागपुर में मैं मेरे हस्बैंड जो कि एक एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं मेरा का बेटा हम तीनों ही रहते अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा और मैं बाँ, बाँ, तो, मैं तो ऑन कॉल के लिए जाती रहती इधर उधर मैम आपकी खूबसूरती का राज क्या है डर्मेटोलॉजिस्ट <laughs> हस्बैंड <laughs> <Dermatologist husband> है स्किन <laughs> स्पेशलिस्ट <Skin specialist> है <laughs> <laughs> चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो आई आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आपने सुना डॉक्टर बरका जी खुद डेंटल सर्जन हैं और इंप्लांट में उन्होंने काफी काम किया है अभी कर रहे हैं और उनके हस्बैंड जो है डरमाटोलोजिस्ट हैं तो ये उनकी खूबसूरती का राज है <laughs> तो आई आगे, आगे बढ़ते हैं और आ, कई बार होता है कि डॉक्टर फैमिली में रहते हैं तो निश्चित तौर पर एक आ, सब चीजें जो है ऑटोमेटिकली ठीक रहती है और आज के समय में जैसे कि इंप्लांट की बात करें तो काफी लोगों को डेंटल प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं तो डेंटल प्रॉब्लम न हो इसके लिए पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा डेंटल केयर के बारे में आप बातें बताइए फिर हम लोग बातें करेंगे इंप्लांट के बारे में कि इम्प्लांटेशन होते तो जी जी सर डेंटल केयर के लिए सर जैसे हम हमको जो रिज्यूम है वो फॉलो करना चाहिए अपना ओरल हाइजीन जो है वो मेन्टेन करना चाहिए जो की प्रॉपर ब्रशिंग फ्लसिंग और रिंसिंग के द्वारा कर सकते हैं तो हमारे जो नेचुरल चीज है तो पहले तो हमें उनकी केयर करनी चाहिए और बाई चांस अगर हमारे टीत जो है एक्सीडेंटली या ऐसे निकल जाते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है तो खाना जमा होने के कारण वहाँ पे एक फूड एफरी जमा होने के कारण मोटी लेयरिंग हो जाती है जिसको कि कैलकुलस बोलते हैं और उसकी वजह से हमारी बोन जो है वो खराब होने लगती है तो बोन लॉस होने लगता है और आजू की हड्डी दांत के आजू की जो बोन होती है वो डिजोल्व होने लग जाती है तो जिसकी वजह से टीत में लूजनिंग पायरिया ऐसी बीमारियां हो जाती है और इस कारण हम अपने दांत तो हु, अच्छा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हमें जो है प्रॉपर अपने दातों को सफाई रखे और डेंटल केयर हमेशा ध्यान दे के करें और कुछ चीजें जो है हमें कभी कभी जो बहुत सारी चीजें उसमें फंस जाती है तो डेंटिस्ट के पास जाके बताना भी चाहिए और क्लियर कर लेना चाहिए इससे क्या हो जाता है कि आपका दांतों का जो है केयर बना रहता है और ज्यादा जल्दी खराब नहीं होते और हम लोग क्या करते हैं कि मोस्टली हम लोग दांतों का जब तक पेन नहीं हो जब तक उसमें मुश्किलें ना हो जब तक दांत ना गिर जाए तब तक डॉक्टर के पास जाते ही नहीं <laughs> तो इस वजह से बड़ी मुश्किलें हो जाती है कि और रात में एकदम से पेन शुरू हो जाए तो दूसरे दिन फिर वापस कुछ गोली खा के ठीक कर लेते हैं अगर लगा कि फिर वापस दर्द हो रहा है तो तभी भागते हैं दूसरे दिन डॉक्टर के पास तो नेचुरली हमें जो है दर्द होने के पहले ही कुछ कुछ जैसे हम लोग अपना हेल्थ चेकअप रखते हैं वैसे डेंटल का भी चेकिंग करना चाहिए छः महीने में एक साल में आप एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा दें हाँ वो चेक करके फिर आपको बता दें कि ये ठीक है अब कुछ और करने की जरूरत नहीं तो निश्चित तौर पर आप अपना आ, टेंशन फ्री होकर फिर आप अपना काम कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा हमें हर पार्ट हमारे हर पार्ट का जो है इम्पोर्टेंस है आँखों की बात है कानों की बात है ये सारी चीजें जो है बड़ी नाजुक चीजें हैं इसके ऊपर हमें हेल्थ की तरह हमें हमेशा उसके ऊपर ध्यान देना तो अब आइए बात करते हैं इनप्लांट के बारे में इनप्लांट मना दांतों को नए तरीके से बिठाना या फिर जो दाँत टेढ़े मेड़े हैं उसको ठीक करना और फिर उसकी वाइट करना हैं तो करना शाइनिंग ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आती तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर बरखा जी इसके बारे में अच्छी तरह से हमें बताएंगे इम्प्लांटेशन कब और क्यों करना चाहिए हाँ श्री शाह बताएंगे डॉक्टर बरखा जी मैं आपसे ऑफलाइन मिलना चाहूंगी रिगार्डिंग डेंटल हिस्ट्री बिकॉज मेरा एक Genital disorder है dental disorder. It is since my childhood. So, सो आई जो भी जो भी यहाँ के प्रोग्राम में और पहले भी डेंटल सर्जन जो भी डिस्कस कर चुके हैं आई गॉन थ्रू एवरीथिंग राइट फ्रॉम रेमिडीज और प्रिकॉशंस मैंने ओके yeah. okay. बड़का मैं चाहूंगा कि इम्प्लांट के बारे में थोड़ा सा बताना शुरू करें और ये सारी चीजें जैसे शाइनिंग है या फिर दातु मेढ़े चीजें हैं तो वो कैसे ठीक होते हैं और किस हद तक ठीक होते हैं थोड़ा सा उसके बारे में इम्प्लांट के बारे में हमें विस्तार से बताइए जी सर सर इम्प्लांट क्या होता है की एक मेटल का स्क्रू रहता है स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक छोटी सी सर्जरी के द्वारा जिसको हम गम के नीचे और भून के अंदर में प्लेस कर सकते हैं जैसे तो कोई दांत अपना मिसिंग हो गया है तो ये इम्प्लांट रहता है एक मेटल का स्क्रू होता है इसको हम गम्स के नीचे और हड्डी के अंदर में एक छोटी सी सर्जरी के द्वारा प्लेस कर देते हैं तो देट इज अम्प्लांट ये इम्प्लांट जो है एक मेटल का बना होता है जो कि मेटल मेटल बहुत ही ड्यूरेबल होती है टाइटेनियम मेटल इसको बोलते हैं और बहुत से रिसर्च के बाद में ये पाया गया है कि ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मटेरियल है बॉडी के लिए तो इसको बॉडी में डालने से कोई भी हार्म नहीं होता है जैसे जब हमारा एक्सीडेंट हो किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है मान लीजिए तो ऑर्थोबैटिक जो सर्जन होते हैं इसी टाइटेनियम से बने हुए रॉड्स बॉडी में लगाते हैं जो फ्रेक्चर केसेज होते हैं उनमें तो वो यही टाइटेनियम मटीरियल होता है ये हाईली एक्सेप्टेबल मटीरियल है टेबल है मीन बायो कम्फर्टेबल है जो हमारे बॉडी में कई सालों तक सालों साल तक ऐसा है तो ये वेरिएबल साइज में अवेलेबल होता है कि size, length and के हिसाब से और जितना बोन अवेलेबल है जबड़े में उस हिसाब से ये प्लेस किए जाते हैं तो जनरली इम्प्लांट क्या रहता है रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग टीथ का एक सब्सिट्यूट है जो कि एक नेचुरल लुकिंग नेचुरल टूथ लाइक टूथ इट्स टूथ तो हम ये कह सकते हैं कि इम्प्लांट जो टूथ जो है वो गॉड गिफ्टेड है हमारे जो नेचुरल टूथ्लांट जो है मैन मेड है जो कि बिल्कुल अपने नेचुरल टूथ की तरह ही एज अ फंक्शनली भी काम करता है एस्थेटिकली भी लुक वाइज भी नेचुरल टूथ जैसा ही दिखता है और टूथ शाइनिंग के लिए आप जो बोल रहे हैं वो एक डिफरेंट प्रोसीजर है वो कॉस्मेटिक डेंट्रिस्टी के अंदर आता है उसमें टूथ व्हाइटनिंग अच्छा, और आ, उसका प्रोसीजर रहता है पॉलिशिंग वगैरह तो वो कॉस्मेटिक डेंटिस्टी में एक अलग ब्रांच है उसके अंदर में आता है और जो दांतों का तेड़ा मेड़ा होना है वो एक ऑर्थोडोंटिक ब्रांच है जो कि वायर की ब्रांच है जिससे कि दांत जो टेड़े मेढ़े हो जाते हैं उसमें वायर का ट्रीटमेंट करके अपन उसको प्रॉपर अलाइनमेंट मिला के उसको करेक्शन कर सकते हैं हम्म हम्म बहुत अच्छी बात आपने तो इंप्लांट है तो इम्प्लांट कभी भी इम्प्लांट सर्जरी सर एक छोटे से लोकल एनिस्टिशिया में जैसे कभी एक्सीडेंटली दांत निकल गया या फिर जिनके दबड़े में एक भी दांत नहीं है तो उन, उन, उन केसेज में हम इम्प्लांट की सर्जरी करते हैं क्योंकि दांत रिप्लेसमेंट के तीन तरीके रहते हैं मुख्यता एक रिमुवेबल पार्शल डेंजर जिसको हम बोलते हैं आरपीडी निकालने लगाने वाला रहता है और एक रहता है फिक्स जो ब्रिज बना के लगाते। ब्रिज बनाने में क्या होता है कि आजू बाजू के दांत जो रहते हैं उनको थोड़ा थोड़ा हमको ट्रेन करना रहता है और उसके ऊपर ऐसा ब्रिज बना के एक दांत अगर हमें रिप्लेस करने के लिए हमें तीन दांतों के का दो दांतों का सपोर्ट लेके तीन दाँतों का ब्रिज बना के उसके ऊपर में लगाना होता है तो एक ये सेकेंड प्रोसीजर और तीसरा प्रोसीजर ये है की हम इम्प्लांट करते जो सबसे सेफ प्रोसीजर है और भी कह सकते हैं कि आ, डेंटिस्टी में एक रेवोल्यूशन है फॉर डेंटल सर्जन कि ये इम्प्लांट जहां पे अपना दांत नहीं है वहां पे ये जो स्ट्रक्चर होता है बोन के अंदर में लगा दिया जाता है और इसके ऊपर में दांत फिट कर देते हैं तो इसमें आजू बाजू के दाँतों को अपने को कोई छेड़छाड़ या काट कट करने की कोई जरूरत नहीं होती नहीं। तो इस तरह से अपन वहाँ पे दांत को रिप्लेस कर सकते हैं एकदम फिक्स दांत फिक्स हो जाता है जगह पे और अपने नेचुरल टूथ के जैसे ही रहता है पता ही नहीं लगता कि हमारा दांत नहीं है ऐसा लगता है कि ओरिजिनल अपना ही दांत है ये तो उसकी देखभाल और केयर भी हम अपने दाँतों की केयर करते हैं बस वैसे ही उसकी भी केयर करनी होती है ओ, जी, जी। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया संदीप गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए सूरज वाले उन्होंने भी लिखा है वेरी गुड इन्फॉर्मेशन यूजफुल इंफॉर्मेशन डॉक्टर राठी और उसके साथ में एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बाबूलाल पुरोहित उन्होंने भी लिखा है ओम शांति बहुत प्यारा सा मैसेज आप रहे हैं बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं अब आइए आगे, आगे बढ़ते हैं इन में जैसे कि आपने कहा कि अभी जो नए नई चीजें नई टेक्नोलॉजी आई है और टाइटेनियम जो तीत निकले हैं ये बहुत ही सेफ है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लीकेशन नहीं पहले में जैसे कॉम्प्लिकेशन था कि एक दाँत को बिठाने के लिए बैक साइड में दो दाँतों का सपोर्ट देना पड़ता था ताकि उसको आ, बीच में सेट कर सके अभी डायरेक्टली मिडिल उस दात को उसी जगह पे एक ही को फिक्स कर दे। देना है और वो नेचुरल दांत की तरह ही तो अच्छा रेजुल आपने बताया है तो चलिए मैं चाहूंगा इन प्लांट के बारे में और भी कुछ पूछना है आप लोगों को तो जरूर मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं हमें और इसके साथ में शिखा यम ने लिखा है वेरी इन्फॉर्मेटिव एपिसोड थैंक यू डॉक्टर बरका एंड इसके साथ एक और मैसेज आया पांडुरंग एक दुबई से ओम शांति लिख दिया है उन्होंने भी याद किया है तो पमरंग जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया याद करने के लिए और चलिए मैं चाहूंगा कि इंप्लांट के बारे में आपको अगर कुछ जानना है तो नेचुरली आप हमें मैसेज कर सकते हैं फोन कर सकते हैं आ, कम, आ, कमेंट बॉक्स भी में भी लिख भी। सकते हैं अपने नाम के साथ में तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे बिल्कुल मैं हमारे इंद्विर्ट इंद्विर्ट से सबसे कहना चाहूंगी कि, कि किसी को भी इम्प्लांट सर वही एक स्क्रू रहता है और हर हर किसी के ये कस्टमाइज प्रोसीजर भी है वो बोल सकते हैं हर पेशेंट के हिसाब से कि ऐसा नहीं है कि हर एक पेशेंट को सेम साइज और इसका स्क्रू लगाएंगे उनकी पहले हम इम्प्लांट करने के पहले उनका सीटी स्कैन करते हैं कंप्यूटराइज टोमोग्राफी जिसको बोलते हैं एक वो करते हैं एक ओपीजीप्राम होता है एक वो बड़ा वाला नहीं। नहीं। जिसको बोलते हैं। नहीं। नहीं। वो करते हैं उसमें देखते हैं कि कहालेबल है बोन कैसा है सिटी स्कैन में हम देखते हैं बोन का डेंसिटी कैसा है बोन की स्ट्रेंथ कैसी है की बोन जो है वो इम्प्लांट को होल्ड करने के लिए कितना अच्छा है तो वो हम पूरी प्लानिंग कोई डेंटिस्ट जो भी इम्प्लांट सर्जन है वो पहले से वो पूरी प्लानिंग कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हम फिर इम्प्लांट साइज किस पेशेंट में कैसा लगाना है वो डिसाइड करते हैं और सर्जरी परफॉर्म करते एक छोटी सी सर्जरी होती है इसमें बहुत ज्यादा कुछ पेन नहीं होता एक इंजेक्शन देते हैं जैसे हम दांत निकालने के समय में एक इंजेक्शन देते हैं या डेंटल प्रोसीजर के लिए जो भी ऐसे लोकल एनेस्तीशा देते हैं वैसा ही इसमें इंजेक्शन देते हैं और वो एरिया सुन्न हो जाता है और एक हल्के से ड्रिल से वो इम्प्लांट वहाँ पे जगह बनाते हैं इम्प्लांट वहां प्लेस कर दिया जाता है ये इम्प्लांट को बोन के साथ में जुड़ने में लगभग तीन महीने का समय लगता है और तीन महीने के बाद में ये अच्छे से उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है और सी इंटीग्रेशन प्रोसीजर बोलते हैं जिसको वो हो जाता है उसके बाद इसके ऊपर में एक दाँत बना के लगा सकते हैं और अभी आ, लेटेस्ट में सर इम्प्लांट इमिडिएट इम्प्लांट लोडिंग भी कर सकते हैं जैसे दाँत जिसकी हम पहले ही देख लेते हैं सी स्कैन में बोन डेंसिटी कैसी है बोन किस तरह की है और टीथ कहाँ पर रिप्लेस करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेते हैं पहले से ही सर्जरी के पहले कि इनके ये सर्जरी अच्छी होगी और इसमें स्टेबिलिटी अच्छी आई है इम्प्लांट की तो इमिडिएट उनको दांत भी लगा सकते हैं सेम सेटिंग में तो पेशेंट आता है जैसे जिनके एक भी दांत नहीं है मुंह में और ऐसा नहीं, नहीं कि उनके सारे दांत रिप्लेस करने के लिए अपने अट्ठाईस दाँतों को रिप्लेस करना है तो उसके लिए अट्ठाईस इम्प्लांट करना पड़े ऐसा नहीं है ऊपर के जबड़े में लगभग मिनिमम चार इम्प्लांट करने पड़ते हैं और नीचे के जबड़े में दो इम्प्लांट करके एक डेंचर को उसके ऊपर में सेमी फिक्स बोल सकते सकते हैं हैं पार्शियली डेंचर जो है वो लगा सकते हैं। क्या होता है अच्छा। कई बार जो रिमूवेबल डेंचर होता है जी उनसे खाना बोलना अच्छे से नहीं होता बात करते हैं तो निकल जाता है या जो बहुत जो सिंगिंग के शौकीन है जो लोग वो कई बार इस वजह से अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं नहीं गा पाते हैं गाने कि डेंजर लूज हो रहा है गाते समय या बोलते समय निकल जाता है तो जो फोनेटिक्स है वो भी प्रॉपर नहीं आता है क्लियर आवाज नहीं आती है उसकी वजह से डिस्टर्ब होता है बीच तो इस, जबड़े में लगा दिए तो हम उसको एक आ, सेमी रूप से वो नीचे फिक्स कर सकेंगे तो डेंजर वो हिलता डुलता बिल्कुल भी नहीं है जगह से अपनी जगह पे फिक्स रहता है और जब आप बस उसको आप जब खुद निकालेंगे तभी वो निकलेगा अदरवाइज वो नहीं निकलेगा तो एक बहुत अच्छा तरीका है ये इम्प्लांट प्रोसीजर इसको बोलते हैं दांतों को फिक्स करने का तो इसमें मिनिमम अपने को नीचे के जबड़े के लिए दो स्क्रू और ऊपर के जबड़े के लिए चार स्क्रू लगाते हैं ज्यादा दात और डिपेंड करता है ये कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट है पूरा पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी पॉकेट का बजट कितना अलाउ करता है उसके हिसाब से पूरा अपमन उसको प्लान कर सकते हैं जी एक और बात पूछना चाहूंगा अभी पांडर जी ने मैसेज किया है मेरे दाँत में हमेशा दर्द रहता है और दूसरा उन्होंने एक और सवाल पूछा है कि आधे तीत मतलब हाफ तीतों का भी इलाज होगा क्या कई लोगों का आधा टूट जाता है ब्रेक बीच में से हो जाता है तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं मुझे तीत का इलाज करना है।, <laughs> ठीक है जी सर बिल्कुल इलाज संभव है दाँत अगर आधा टूट गया है तो भी उसका इलाज संभव है उसमें एक, एक प्रोसीजर रहता है जितना पार टूटा है वो आ, देखने के से बता सकेंगे, लेकिन फिर भी अगर आधा कैप बना के लगा दी जाती है तो वो जो उनका प्रोकन टूट है वो भी ठीक हो जाता है जी जी चलिए पाण्डरंग जी उसे देखने के बाद ही पता चलेगा की कि कितना काम है और कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आपको एक बार दिखाना पड़ेगा आप जब भी मुंबई आए या महाराष्ट्र आए तो जरूर डॉक्टर तो जी जी बिल्कुल आप, आप अगर आप, आपका एक्सरे भेज देखिए कैसे भी तो मैं देख के आपसे बता सकते इम्प्लांट का सर दो पार्ट में हम बोल सकते हैं एक जो पार्ट बोन के अंदर में रहता है रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है आर्टिफिशियल रूट बोल सकते हैं उसके बाद में उसके ऊपर एक ये जो स्ट्रक्चर ऐसा जो ये ये दिख रहा है ये देट इज इम्प्लांट इसके ऊपर में एक छोटा स्ट्रक्चर अच्छा, अच्छा। दिख रहा है वो एक अबर्टमेंट है इसको कनेक्टर बोलते हैं ये क्या करता है ये इम्प्लांट और ऊपर के दांत को जोड़ने का काम करता है तो इसको इसलिए कनेक्टर इस बोल के समझा सकते हैं आपको कि ये इस तरह से फिर इसके ऊपर में ये दांत परमानेंट फिट हो जाता है नहीं। नहीं। ये टूथ ये इम्प्लांट इम्प्लांट के ऊपर में कनेक्टर और उसके ऊपर में ये एक सिंगल कराउंड तो इसका ये प्रोसीजर रहता है एक छोटी सर्जरी होती है इम्प्लांट प्लेस कर दिया जाता है तो उसके ऊपर में कनेक्टर लगाया जाता है और उसके ऊपर में दांत का का आपके जो भी टूथ का कलर है वो कलर शेड मैच करके एकदम नेचुरल दांत वहां पे बना के लगा सकते हैं, बहुत ही सेफ और मेराकल बोल सकते है मिराकल है ये जी चलिए शिखा जी ने फिर याद करके आपको लिखा है डॉक्टर भरका राठी वेरी ब्यूटिफुल स्माइल थैंक यू तो आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि कैसे हम लोग अपना जो है नेचुरल ब्यूटी बना सकते हैं दांतों का टूट जाना टूट जाना नेचुरली कभी कभी कुछ दांत गिर जाते हैं कुछ समय के बाद तो उसमें हमें निराश नहीं होना आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरह से हम हेल्प करती हैं तो ये एक बहुत ही सुंदर टेक्नोलॉजी आ गई टाइटेनिक टीत के बारे में जो अभी हम लोग सुनाए हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं और डॉक्टर साहबा का लास्ट में हम लोग नंबर देंगे आप तो वो नंबर जो है नोट करके डॉक्टर से सीधे संपर्क कर सकते हैं तो आइए अब हमारे बीच में एक मेलोडी लेकर आ रही हैं, तो मैं चाहूंगा श्री आप अपना मेलोडी जरूर सुनाइए ज़रूर। आज मैं मेडली एक्चुअली मेडली ऑफ कुछ मुखड़े गाऊंगी और उसके ऐसे uh, गाऊंगी जी जी चार पांच गाने मुखड़े कलेक्ट करके मेडली बनाऊंगी सबसे पहले तो ये फेमस गाना है हमी तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हो हमें तुमसे प्यार प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है hmm, किसका है ये तुमको इंतजार में हू न देख लो इधर तो एक बार में हू न पहला, पहला जादू नगरी से आया है कोई जादूगर हो लेके पहला पहला प्यार थैंक यू हो पा आप सबको पसंद आया हो जी जी जी बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया कृष्णा वेरी नाइस मेलोडी थैंक थैंक यू यू आई रिक्वेस्ट रमेश प्लीज की जी, जी जी जरूर हम लोग बता देंगे आपको और मैं लास्ट में उनसे पूछ के नंबर भी आपको दे दूंगा आइये आगे बढ़ते हैं और बात पूछना चाहूंगा जैसे हम लोग हर बार कुछ ना कुछ नई चीजें करते हैं इंप्लांटेशन करते हैं तो तो पैसों की बात आती है है तो है कितने पैसे उसमें आता है, क्या वो बहुत महंगा होता है, या कम में होता है थोड़ा सा इसके बारे में बजट के बारे में जरूर बताइएगा जी सर जैसा कि मैंने बताया सर इम्प्लांट एक कस्टमाइज प्रोसीजर है और साइटिनियम का थ्रू होता है जो की एक न, थोड़ा सा एक्सपेंसिव मटेरियल है और एक ये टीम वर्क भी है कह सकते हैं कि एक सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट है जो की तो कॉस्ट थोड़ा सा रहता है बाकी के से। और ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी के भी अट्ठाईस दांत नहीं है तो उन अट्ठाईस दाँतों को रिप्लेस करने के लिए अपने को अट्ठाईस इम्प्लान करने पड़ेंगे कम से कम दो चार इम्प्लान करके भी उनको पूरे अपन अट्ठाईस दाँत दे सकते हैं और एक टूथ रिप्लेसमेंट का खर्चा लगभग मिनिमम जो कॉस्ट है इसकी 15 से बीस हजार रुपए तक रहती है इम्प्लांट की और उसके बाद में डिपेंड करता है कि कितने दाँत रिप्लेस करने हैं कैसे दांत लगाने हैं दांत की क्वालिटी के ऊपर तो उसके हिसाब से उनका बजट बना बन सकता है और थोड़ा सा ये इम्प्लांट की क्वालिटी उसके ब्रांड पे भी डिपेंड करता है चार्जेस तो इट में बैरी हो सकता है कि मैंने 15-20 बताया है कहीं इससे कम हो या कहीं इससे थोड़ा बहुत ज्यादा हो तो लगभग एक एक नॉर्मल आइडिया दिया है कि लगभग इस अंदाज में आता है खर्चा हम्म हम्म बट इट इट्स ए लाइफ टाइम प्रोसीजर एक बार हो गया और इसमें क्या है अगर आपके डेंटिस्ट के साथ अच्छे रिलेशन है या फिर डेंटिस्ट कैसे है दो क्योंकि एक थोड़ा सा तीन महीने का एक समय लगता है तो इंस्टॉलमेंट भी कई बार डेंटिस्ट दे देते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा करके भी पे कर सकते हैं तो ये पेशेंट के लिए थोड़ा आसान और सुलभ हो जाता है इंस्टॉलमेंट में पे करना क्योंकि उसके बाद जो इसके बेनिफिट होते हैं वो एकदम ट्रिमेंडस है कि जो खाना नहीं खा पाते हैं वो उनका एकदम से उनकी डाइट भी बढ़ जाती है खाना पीना उनका व्यवस्थित हो जाता है सब कुछ एकदम अच्छा हो जाता है कैसा रहता है कि दांत नहीं होने के कारण या कम दांत होने के कारण जो दांत को जिस तरह से चबाना चाहिए उस तरह से प्रॉपरली दांत भोजन चपता नहीं है तो उसकी वजह से एसिडिटी कब्ज या फिर इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाती तो और फिर, तो फिर निगलेक्ट कर देते हैं खाना की ठीक है जितना आराम से खाते हुआ उनको बिना दाँतों के उतना खा लिया पर दांत लग गए अपने नेचुरल दांतों जैसा ही उन रहे तो वो अच्छे से चवा सकते हैं खा सकते हैं और पूरे खाने का स्वाद ले सकते हैं तो लाइफ बिल्कुल ग्रास्टिकली <laughs> चेंज हो जाती है चेंज हो जाती पूरा चेंज हो जाता यस बिल्कुल बहुत ऐसे पेशेंट है सर जो आ, मतलब, मतलब हमने जो फॉलोअप लिए हैं प्री एंड पोस्ट तो जो प्री उनकी हालत है एकदम डेबिलियटिंग कंडीशन में क्योंकि खा ही नहीं पा रहे हैं चबाने के लिए दांत नहीं है मुंह में तो ग्राइंडर में मिक्सी में ग्राइंड करके जैसे तैसे पेट भरना है क्योंकि जीना है तो खाना है खाने के लिए पेट भरने के लिए कैसे भी बस, खाना है वो सिचुएशन हो जाती है तो खाते हैं और कैसा रहता है की अपना जो हड्डी रहती है जबड़े की ऊपर नीचे तो दांत के लिए जबड़े हैं वो दाँत के लिए एक प्लेटफॉर्म रहता है दांत उसमें मेडिड रहते हैं तब तक वो हड्डी मेंटेन रहती है जब उसमें दांत निकल गया तो वो हड्डी धीर धीरे धीरे रिजॉर्व होने लग जाती है उसकी हाइट कम हो जाती है तो एस्थेटिकली भी हम देखें तो फेशियल फेलिमेट्री हो जाती है जो वर्टिकल है जो हाइट है मुंह मुंह की धीरे दीर धीरे ड्रुप होने लग जाती है तो एस्थेटिकली भी आ, ये हो जाता है एसीमेट्री हो जाती है और खाने में भी डिस्टर्बेंस हो जाता है तो इम्प्लांट जैसा फिक्स प्रोसीजर आ गया तो क्या दाँत वो और से बोन की हाइट भी मेंटेन रहती है अभी तो इम्प्लांट को एज अ प्रिवेंटिव मेजर भी यूज किया जा रहा है कि अगर इम्प्लांट बोन में डाल दिया है तो उनकी हाइट हड्डी की बन बनी रहती है वो हड्डी कम नहीं होती है तो जो डेंचर का पहले प्रोसीजर यूज करते थे क्या होता है धीरे धीरे लगभग साल में समझिए पॉइंट टू के लगभग हर किसी की बोन का लॉस होता ही है तो धीरे धीरे जो बोन लॉस होता है तो जो डेंचर का हमने आज फिटिंग करके नाप लेके डेंचर बनाया है तो वो अगले साल नहीं जरूरी कि वो वही फिट में रहेगा क्योंकि लूज हो गया है तो वो हड्डी से पकड़ नहीं है डेंचर जो रहता है निकालने लगाने वाला उसकी पकड़ चमड़ी के ऊपर रहती तो वो हिलने लगता है खाना नहीं होता है तो फिर, फिर पेशेंट भी आलस कर जाता है की ठीक है अभी इससे जैसे हो रहा है बत्ती सी निकाल के खाते हैं या फिर ऐसे ही खाते हैं तो उनका खाने पीने पर बहुत इफेक्ट आ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है की लाइफ में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी सुंदर स्माइल और जो कि अच्छे दांतों से ही संभव है <laughs> तो है अपने दांतों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है नेचुरल दांत हो तो बहुत अच्छा है और अगर नहीं है तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प है जो की नेचुरल दांतों को रिप्लेस करता है तो किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है आज दांत नहीं है तो ऐसा नहीं कि हम दांत नहीं अभी उम्र के सौ साल तक हम पूरे दांत के साथ में रह सकते हैं ये कैसा मेरा कल चलिए डॉक्टर बैखा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया इंप्लांट के बारे में और ये जो नया टेक्नोलॉजी निकला है ये वरदान साबित हो रहा है सबके लिए और खास करके बहुत सारे एजड पीपल जो होते हैं अबाउट अबाउटी सेवेंटी एटी में आते हैं तो कई डायबिटिक पेशेंट्स भी होते हैं तो डॉक्टर लोग सारे ही दाँत निकाल के नकली बिठा देते हैं तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये थेरापी या ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत उनके लिए वरदान साबित हो सकता है और बहुत लोग ऐसे हैं जिन लोगों के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं तो दांत निकाल के नकली दांत लगा लेते हैं तो फिर वो खाना खा नहीं सकते हैं तो वही मिक्सी वाली बात आ गई सब चीज़ें पीस के वो खा लेते हैं जैसे तैसे तो वो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन या फिर एक बहुत बड़ा जीवन का जो है अस्तित्व ही जैसे ख़त्म हो जाता है तो वो चीज़ें जो है इस इनप्लांट के माध्यम से ठीक हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छा आपने बताया और मैं चाहूँगा कि अब इंप्लांट प्लांट जैसे कि आपने पूरा डिटेल बता दिया और एक एक दांत के लिए आपने 20 से पच्चीस हजार रुपये मिनिमम जो है लग जाता है अगर चार भी दांत अगर लगा देते हैं पूरा ऊपर दो और नीचे दो या चार से छह दांत तो लगभग लाख डेढ़ लाख में जो है पूरी तरह से उनका सिस्टम ही सही हो जाता है और परमानेंट सौ साल के लिए उनका जो है दाँत वापस नए की तरह बन जाते हैं तो ये निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि एक बहुत ही सस्ता सौदा है और इसे आप कर ले सकते हैं और कभी कभी आपको डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताया कि अगर पैसे कम हैं तो तीन चार महीने लग ही जाते हैं वो ठीक मना वापस एक बार चेकिंग वगैरह करने में तो तीन चार महीने में आप इस चीज़ को कर सकते हैं और अगर बहुत प्रॉब्लम है तो आप एक एक दाँत करके भी मेरे ख्याल से बिता सकते हैं कि बरका जी जी, इनके तो, तो हाँ, नीचे के जी दो सर उनके पास हाँ जरूरी हुँ। नहीं है अगर चारों तरफ मिसिंग है तो एटलीस्ट उनको ये लाइक कर देते हैं की वो एक तरह से एक तरफ से तो अच्छे से खाद चवा सके तो खाना चवाना उनका चलता रहे और जैसे जैसे उनको कम्फर्टेबल ऑपेशन खुद ही कम्फर्टेबल हो जाते हैं उनको पता लगता है की उसकी इम्पोर्टेंस क्या है तो ये अपने आप आते हैं और कराते हैं फिर फुल ट्रीटमेंट जितना जरूरत है उतना क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है आप सोचे कि आज खाना पीना ही बहुत जरूरी है बॉडी के लिए वही नहीं होगा तो फिर कमाने का और इसका तो कोई मतलब ही नहीं है लोग सोचते हैं कि अभी मेरी 70 साल उम्र हो गई साठ साल उम्र हो गई अभी अपने ऊपर खर्चा क्यों करना पर करना चाहिए क्योंकि सब आपने इतना जिंदगी भर कमाया है तो खुद के लिए खर्चा करने पे इतना लोभ नहीं करना चाहिए क्योंकि हम बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो घूमते ही हैं, बाकी के शौक करते हैं तो अपने खाने के लिए उसके ऊपर बहुत ही चाहिए सब। जी, आ, बर्का, अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और आपकी बातें सुनकर और इन प्लान कितना जरूरी है एज होने के बाद तो बहुत ज्यादा जरूरी है तो ये आपके लिए है और आप इसका उपयोग करके अपने लाइफ को अच्छी तरह से जी सकते हैं आइए एक और बात पूछना चाहूंगा क्या आप बच्चों के लिए छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए भी इंप्लांट की जरूरत पड़ती है क्या? तो किस कंडीशन में उनको इंप्लांट की जरूरत पड़ती है उसके बारे में बताइए छोटे बच्चों में सर क्या होता है की कभी बाय डिफॉल्ट उनका परमानेंट टूथ अगर लॉस हो गया कोई ट्रामा हुआ या एक्सीडेंट हुआ क्योंकि परमानेंट टूथ लाइफ में एक बार ही आता है बार बार नहीं आता तो परमानेंट टूथ अगर लॉस हो गया है तो इम्प्लांट उनके लिए सबसे बेस्ट और स्मार्ट वे है फॉर टूथ रिप्लेसमेंट क्योंकि क्या रहता है अगर एज हो गई है तो कई बार हम अपने लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि ठीक है अभी हमारी एज है हमें ज्यादा खर्चा नहीं करना है तो आजू बाजू के दांतों को कटिंग करा के हम उसके पे ब्रिज बैठा ले पर बच्चों की तो पूरी लाइफ पड़ी है सामने उनके आजू बाजू के दांत क्योंकि जो हमारा दांत का सबसे हार्ड मटेरियल रहता है वो इनामिल रहता है जो दांत की सबसे ऊपरी और बाहरी परत रहती है और बच्चे तो जो है खाने पीने के सब शौकीन रहते ही हैं बचपन में सभी चॉकलेट क्रीम टॉफी बिस्किट्स और आइसक्रीम सब खाते ही हैं तो जो इनैमिल जो हमारी लेयर रहती है वो एक प्रोटेक्टिंग लेयर रहती है और हमने घस के वो लेयर निकाल दी तो उसकी नीचे की जो लेयर होती है उसको सेकेंडरी लेयर जिसको डेंटीन बोलते हैं वो सॉफ्ट होती है तो वहाँ वो कैविटी मतलब कीड़ा लगने के लिए बहुत पुरोन हो जाता है तो वहाँ पर कीड़ा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और जिस एरिया में दांत नहीं है वहां की हड्डी गलने लगती है तो वो वो एरिया अंदर की और धसने लगता है तो ऐसे केसेस में मस्ट है इम्प्लांट करना पर इसमें क्या है कि बच्चों लड़कियों में नॉर्मली जब तो उनका फेशियल ग्रोथ कंप्लीट हो जाए तब इम्प्लांट की सलाह दी जाती है लड़कियों के लिए ये एक सोलह साल की उम्र और लड़कों के लिए अठारह साल की उम्र रिकमेंडेड है तो उस समय पर प्रोसीजर करा के वो अपना टूथ रिप्लेस करा सकते हैं बहुत बढ़िया बहुत ही सुंदर बात आपने बता दी आशा करता हूँ हमारे दर्शक मित्र तो इस बात को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं और आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में हम लोग विक्रांत राय को सुनते हैं और विक्रांत राय आप एक छोटा सा पीस जरूर सुनाइए डॉक्टर बरखात जी तो आइए आप लोगों के बीच एक गजल करता हूँ हंगामा क्यूँ है हंगामा है, है क्यों <laughs> <laughs> मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो और ये भी देखते हैं कोई देखा हो काम है क्यों पर हंगामा हंगामा है क्यों पर थोड़ी सी जो पीली है हंगामा हंगामा है क्यों पर थोड़ी सी जो पीली है डाका तो नहीं डाला डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है हंगामा हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है उसमे से नहीं मतलब दिल जिनसे हो बेगाना बेगाना दे गाना उस मैसे नहीं मतलब दिल जिनसे हो बेगाना मकसूद है उस मै से दिल्ली में जो छिपती है हम दामा है क्यों बर्पा थोड़ी सीझ पीली है डाका तो नहीं डाला डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं है है। बहुत बढ़िया। विक्रांत भाई बहुत बहुत अच्छा बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया थैंक यू सो मच आइए आगे बढ़ते हैं अब डॉक्टर बरका जी को फिर जोड़ देते हैं और मैं चाहूंगा कि अब इन के बारे में हमने काफी बातें की हैं और हमारे मनंदर अबागीचर नेपाल से जुड़कर उन्होंने भी किया है थैंक यू मनंदर जी और दाँतों की इंप्लांटेशन के बारे में काफ़ी पूरी जानकारी मुझे लगता है कि आपके पास आ गई है फिर भी अगर कुछ जानकारी आपको चाहिए तो डॉक्टर बरका को आप सीधे संपर्क कर सकते हैं उनसे कभी भी आप अपने ट्रीटमेंट के बारे में पूछ सकते हैं कई हमारे ओल्ड एज वाले भी बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे उनके लिए एक इनप्लांट जो है वरदान साबित होगा तो उसके लिए भी आप पूछ सकते हैं तो ज़रूर मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आप अपना नंबर जरूर दें हमारे सभी दर्शक मित्रों को तो ताकि वो आपसे संपर्क करें या जैसा आप बताएं <laughs> जी सर बिल्कुल ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं और आप अगर यहाँ यहाँ अगर नागपुर आ सके तो बहुत अच्छा है नहीं तो फिर आप जहाँ हैं आप मुझसे सलाह लेके आपके डेंटिस्ट से करा सकते हैं और अगर आप यहाँ आते हैं तो स्पेशल स्वामी जी के थ्रू तो आप बिल्कुल आपका सबका स्वागत है चलिए बहुत मैं नंबर उनका नंबर आपका दे दूं लोगों को पेस्ट करो कमेंट में मैं सर आपको एक नंबर देती हूँ दे नहीं तो आप मैसेज कर देना उसी को नंबर दे ठीक है ना कोई बात जी, जी, जी. आप जो नंबर देंगे ना वो नंबर आपका यहाँ आ या तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे कमेंट कर देना बाद में तो लोग उनको नंबर उनके पास चला जाएगा अपना जो यूट्यूब पे अभी जा रहा है आप शो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर फॉर मोर डिटेल्स डिटेल होगा नहीं लेकिन कर सकते हैं और अच्छी सकते हैं तो आइए अब जैसे जी कि की, की हम लोग डेंटल इम्प्लांट के बारे में जिस तरह से हमने पूरी जानकारी दी है वैसे ही अब डेंटल केयर के बारे में हाइजीन के बारे में कई बार होता है ना कि ये पेस्ट लेना है या ये करना है कई बार टाटर के दुकानों में या मेडिकल स्टोर में अलग अलग एडवरटाइजमेंट आता है कि इससे काले दाग सफ़ेद हो जाते हैं या जो बीडी सिगरेट के दाग डब्बे हो जाते हैं ब्राउन हो जाते हैं तो वो सफ़ेद हो जाते हैं तो बेशक मैं चाहूँगा कि वो आपका पार्ट नहीं है कॉस्मोलॉजी में आ जाता है लेकिन फिर भी आपका राय क्या रहेगा कि किस तरह से हमें जो है अपने दाँतों की क्लिनिंग रखने के लिए क्या कॉस्मोलॉजी में जाना चाहिए या फिर पेश से या घर की कुछ चीज़ों से हो सकता है तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा आइडिया बताइए जी अः बिल्कुल सर जो एब्रेसिव पेस्ट या मंजन जिनको बोलते हैं जैसे जिनमें बहुत सारा मोटे मोटे जो मंजन होते हैं वो यूज नहीं करना चाहिए उनसे क्या होता है कि जो दांतों की लेयर है उसके ऊपर में वो घस जाते हैं तो एक बार को तो लगता है कि दाँत चमक रहे लेकिन वो क्या करता है कि हमारे दाँतों के तीन लेयर होते सबसे जो बाहरी लेयर होती है वो वो सबसे हार्ड मटेरियल है हमारे दाँत का और प्रोटेक्टिंग लेर है जिसको एनामिल बोलते वो धीरे धीरे घस जाती है और घसते घसते वो दूसरी लेयर जो कि डेंटिन होती है वो जो कलर में थोड़ी सी बाहर वाली लेयर से हल्की थोड़ा पीलापन लिए होती है तो वो लेयर पे आ जाता है जब घस के वहां तक आ जाता है तो दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आ जाती है और वो जो है दात कीड़े के लिए भी प्रोन हो जाता है तो कैटी लगने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो एक नॉर्मल पेस्ट जो की जेल फॉर्म में है तो वो क्या है मिंट फ्लेवर या जो रहते हैं वो मुँह के टेस्ट के लिए बहुत अच्छे रहते हैं तो वंस इन अवाइल आप वो यूज कर सकते हैं बाकी थोड़े से जैसे कोई ब्रांड नहीं बोलूंगी बट ऐसे कोलगेट या फिर ऐसे जो थोड़े से वाइट वाले जो पेस्ट रहते हैं आप वो यूज कर सकते हैं जिससे कि क्लीनिंग प्रॉपर होती है कभी आपको टेस्ट चेंज करना है तो उसके लिए आप मिंट फ्लेवर या कोई भी फ्लेवर की यूज कर सकते हैं और जिनको किसको बहुत दात घसने की आदत होती है तो वंस इन अवाइल वो यूज कर सकते हैं मोटे वाले मंजिल पर रेगुलर फॉर्म में वो सब यूज नहीं करना चाहिए वो दाँतों को अपने घस देते हैं और नॉर्मली आप दांतों को मेनटेन करने के लिए वो हर महीने में एक बार आप अपने नियरस्ट डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप जरूर कराएं जो गंदगी जमा हो गई है वो क्लीन करा लें दांतों के दोनों टाइम सुबह शाम ब्रशिंग करें नेक्स्ट कभी होगा तो मैं आपको ब्रशिंग टेक्निक भी समझाऊंगी नेक्स्ट जमीशी के साथ में नेक्स्ट शो करेंगे तो उस समय मैं आपको बाकी और डिटेल भी बता दू डेंटल तो हम पूरा हाइजीन के ऊपर में रखेंगे वो टॉपिक अपन फिर उसके लिए बताएंगे और ने चल आप दोनों समय दांतों को ब्रश करें रिंग्स करें अच्छे से कुल्ले करें फ्लॉसिंग करें हर दांत के बीच में एक वैक्स का थ्रेड रहता है उसको लेके उससे क्लीन करें तो आप ये सब रेमेडी करेंगे तो आपके दांतों में कोई तकलीफ नहीं आएगी ये सब छोटी छोटी सी चीजें हैं बट ध्यान देने की क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है ऐसा नहीं है कि बस आपने उठे सुबह ब्रश लिया और कर लिया और निकल लिया थोड़ा सा टाइम खुद की मुँह की देखभाल के लिए देना चाहिए <laughs> इसके सर में एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ जी, जी, जी, जी, जी. जी जरूर जरूर चलिए डॉक्टर बर्खा जी ने काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको दिया है आशा करता हूँ अगली बार फिर से हम लोग कुछ इसी हाइजीन के बारे में एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें आप उसके साथ सवाल भी पूछ सकते हैं और बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी अब चलिए हम लोग फिर जाते जाते डॉक्टर से जरूर एक गीत सुनेंगे मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ सर लोगों को उसके लिए पियो हसी करो सही खाओ सही पियो गाते जिया करो करो करो बॉडी बॉडी को को फिट फिट रखना रखना है तो रखना है तो तो एक्सरसाइज एक्सरसाइज भी भी <laughs> किया किया यू यू ऑल ऑल हेल्दी हेल्दी पीपल पीपल हंसते दोनों समय के भोजन में क्या क्या खाना खाते हैं दोनों समय के भोजन में क्या क्या खाना खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी सलाद पापड़ खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी सलाद पापड़ खाते हैं चुस्त दुस्त रहने के लिए रोज इसे सब खाया करो बॉडी को फिट रखना है तो एक्सरसाइज भी किया करो बॉडी को फिट रखना है तो एक्सरसाइज भी किया करो आर यू ऑल हेल्दी पीपल आर यू ऑल हेल्दी पीपल? तो सर मेरी तरफ से सबको ये सब लोगों को सब कुछ खाना चाहिए तो उसके लिए प्रॉपर तो yeah. तो तो चाहिएमती मोती के सामान है तो इसका अच्छे से ध्यान रखिए प्रॉपर ब्रशिंग फ्लॉसिंग और ओरल हाइजीन मेंटेन करके स्वस्थ और सुंदर मजबूत दांत हम रख सकते हैं इससे क्या होगा हम प्रॉपर खाना होगा तो हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी और जो ये कोरोना काल चल रहा है तो इससे हमको उस लड़ने के लिए बहुत आत्मबल मिलेगा और इस इससे हम अच्छे से इसका सामना कर सकते हैं हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो तो जी, या जी. तो हमारे नेचुरल दांत जो नेचुरल दांत अगर नहीं है तो फिर आर्टिफिशियल दांतों के थ्रू हम ये सब कुछ पॉसिबल कर सकते हैं तो डोंट बी डिसअपॉइंट बी हैप्पी बी हेल्थी एवर स्माइल <laughs> तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया और हमेशा खुश रहने के लिए दांतों की जरूरत है और मुस्कुराने के लिए भी दांतों की जरूरत पड़ती है तो आप अपने दांतों को बहुत ज्यादा केयर करें उसका संभाल करें और मुस्कुराते रहें अपना जीवन में आनंद ले जीवन का ईश्वर में जो आपको बक्सा है बहुत ही प्यारा सा जीवन है इसे बेकार ना करे इसे अनमोल बना के रखिए और इसमें दाँतों का भी इम्पोर्टेंस है उसका क्यार करें आइए इसी के साथ मैं कहूँगा फिर मिलते हैं और डॉक्टर साहबा को एंड विक्राम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए अगर कई बार होता है कि इंप्लांट के बारे में आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है तो डॉक्टर साहबा को जरूर फ़ोन करिए और उनसे बात करिए फिर बाद में आप इंप्लांट के लिए आगे आप बढ़िए तो डॉक्टर साहबा से मैंने रिक्वेस्ट की है आपको यूट्यूब तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन का जो चैनल है जहाँ आप देख रहे हैं वहीं पर नीचे आपको कमेंट बॉक्स में डॉक्टर साहब अपना नंबर दे देगी उसी नंबर पे आप कॉल करके उनसे डायरेक्टली बात तो डॉक्टर तो अच्छा होगा नहीं तो कई बार फिर आप किसी सर्जरी में रहेंगे और लोग फोन करके परेशान हो जाएंगे <laughs> <दी>। <laughs> तो ऐसा भी ना तो चलिए मित्रों आज के लिए बस इतना ही आप सभी खुश रहें मस्त रहे और मुस्कुराते रहे यही हमारी शुभकामना मंगल कामना जय हिंद जय भारत ओम